महाभारत पर्व महाभारतद्रोणपर्व द्वांशदतमोध्याय भीमसेन और कर्ण का घोर युद्ध धत्राट्ठ उवाच स्वयं शो महेश भृगोत्तम धनुर्धर शिष्य स्व प्राप्तवान्ण तस्तुलश्र विद्य धितट ने कहा संजय भृगवन शिरोमणि जी परशुरक्षात भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा कर्ण उन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण करके अस्त्र विद्या में उनके समान ही सुयोग्य हो गया था। शिष्य है सतुल अथवा शिष्योचित सद्गुणों से संपन्न का वशिष्य उनसे भी बढ़ शिष्य है तो भी उसे भीमसेन ने खेल खेल में ही पराजित कर दिया। यस्मिन जय तम संजय जिस पर मेरे पुत्रों को विजय की बड़ी भारी आशा लगी हुई है उसी भीमसेन से पराजित होकर युद्ध से विमुख हुआ देख दुर्योधन ने क्या कहा? कथम परम कहाम से नम्रणे दृष्ट ज्वलत पात अपने पराक्रम से सुशोभित होने वाले महाबली भीमसे किस प्रकार युद्ध किया अथवा कर्ण ऋण क्षेत्र में भीमसेन को अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित होते देख उसके बाद क्या किया संजय रथमन्यम पुनः पांडवम पांडव कर्ण उतो संजय कहते हैं राजन वायु के वेग से ऊपर उठते हुए समुद्र के समान कर्ण ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः भीम पर आक्रमण किया क्रुद्धमाधिथीम दृष्ट पुत्रास्तव विशा पते भी अमन वैश्वा नर मुखे उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर आपके पुत्रों ने यही मान लिया कि भीमसेन अब अग्नि के मुख में दी हुई आहुति के समान नष्ट हो जाएंगे। तल शब्दम चैरव अभ्यद्रवत राधे मसे नरथम प्रति तन्नंतर धनुष की टंकार और हथेली का भयानक शब्द करते हुए राधानंदन कर्ण ने भीमसेन के रथ पर धावा बोल दिया तयो राजन घोर आसेम वर्तन वै वैकर्तनस्य सूरस्य भीमस्य च महात्मा राजन सूरवीर कर्ण और महामनस्वी भीमसेन इन दोनों वीरों में पुनः घोर संग्राम छिड़ गया संरद्धौ हे महाबाहू परस्पर वध अन्योम इच्छाश्चक्रांत लोचन एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे दोनों महाबाहू योद्धा अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को नेत्रों द्वारा दग्ध से करते हुए परस्पर दृष्टिपात करने लगे क्रोध रक्त क्षण तीव्र उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी दोनों ही फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे दोनों ही शत्रु दमन वीर उग्र हो परस्पर भिड़ कर एक दूसरे को बाणों द्वारा छत विक्षत करने लगे व्याघ्राविव सुसर श्रे सेनाव चीघ्रघाविव संक्रुद्धौ युधा ते परस्पर वे दो व्याघ्रों के समान रोसावेश में भरकर दो बाजों के समान परस्पर पूर्वक जपते थे तथा तो अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सर्भों के समान परस्पर युद्ध करते थे तथो तो भी स्मरण क्लेसान अक्ष वने विराट नगरे चुखम प्राप्त अरिंदम्मष्ट्रम शेतरत्ना हरण तवात्मज सतत चले सपुत्रेण तैया दूम्छकुंती सपुत्र तम आगत कृष्णायाच पिक्लेम सभा मध्य दुरात्मी केश पक्ष गृृहत दुस्साहसनृत परुषाण कर्णता भारत पतिम परी स्व न सन्ती पतेब पति नरक पाथर्वे षतिलोपम्मा समक्षम तौक्य यदूचु कौरवासदा दासी भाव कृष्ण चोक्तु कामुतास्तब यियं प्रव्रजतान जिनवासीन परुषाण्य उोकवान् कर्ण सभायां सन्नी तब तृणीक यहा पाथस्तव पुत्रो बववल विस्म स्थान समस्त ही संरधो गतचेतन बाल्याभति चारिघ स्वा दुखा चिंतन निर्दर आत्मा जीवित नृकोदर जुआ के समय वनवास काल में तथा विराट नगर में जो दुख प्राप्त हुआ था उसका स्मरण करके आपके पुत्रों ने जो पांडवों के राज्यों तथा समुज्वल रत्नों का अपहरण किया था उसे याद करके पुत्रों सहित आपने पांडवों को जो निरंतर क्लेश प्रदान किए हैं उन्हें ध्यान में लाकर निरपराध कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को जो आपने जला डालने की इच्छा की थी सभा के भीतर आपके दुरात्मा पुत्रों ने जो द्रौपदी को महान कष्ट पहुंचाया था दुशासन ने जो उसके केस पकड़े थे भारत कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर वचन सुनाए थे तथा कुरुनंदन आपकी आंखों के सामने ही कौरवों ने जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण तू दूसरा पति कर ले तेरे ये पति अब नहीं रहे कुंती के सभी पुत्र सिलों के समान निर्वीर होकर नरक दुख में पड़ गए हैं महाराज आपके पुत्र जो द्रौपदी को दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे तथा काले मृगचर्म धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते समय पांडवों के प्रति सभा में आपके समीप ही कर्ण ने जो कटुवचन सुनाए थे और पांडवों को तिनकों के समान समझकर जो आपका पुत्र दुर्योधन उछलता कूदता था स्वयं सुखमई परिस्थिति में रहते हुए भी जो उस अचेत मूर्ख ने संकट में पड़े हुए पांडवों के प्रति क्रोध का भाव दिखाया था इन सब बातों को तथा तो बचपन से लेकर अब तक आपकी ओर से प्राप्त हुए अपने दुखों को याद करके शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रु अपने जीवन से विरक्त हो उठे थे ततो महाकर्ण अभ्यत उस समय भरत वंश के उस सिंह ने अपने जीवन का मोह छोड़कर सुवर्ण में पृष्ठभाग से सुशोभित की एवंकार करते हुए वहां कर्ण पर धावा किया सये भीम कर्ण रती भानु मदि शिला भानो प्राचाद प्रभा कर्ण के रथ पर भीम की प्रभा को आच्छादित कर दिया तहस्यान से सरल जालानी पत्रि तब अधिरत पुत्र कर्ण ने हसकर शिला परतेज किए हुए पंख युक्त बाणों द्वारा के उन बाण समूहों को तुरंत छिन्न भिन्न कर दिया महारथो महाबाहुर्महा महा महाबल नवभत महारथी महाबाहु महाबली अधीरत पुत्र कर्ण ने उस समय नौ तीखे महाबाणों से भीमसेन को घायल कर दिया वार्य जैसे मत हाथी अंकुश से रोका जाए उसी प्रकार पंख युक्त बाणों द्वारा रोके जाते हुए भीमसेन तनिक भी घबराहट में न पड़कर सुतपुत्रकर्णपरचर आये तमापत वेगेन रभसम पांडवर्षभ कर्ण प्रत्यु युद्धे मत् मत दीप जैसे मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर धावा करता है उसी प्रकार पांडव शिरोमणी वेगशाली भीम को वेग पूर्वक आक्रमण करते देख कर्ण भी युद्ध स्थल में उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा तथा प्रद्माप्य जल जम भेरी सतसनम अक्षुभ्यत बलम सा तद ने हर्ष पूर्वक सैकड़ों भेरियो के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शंख को बजाकर सब ओर गुंजा दिया इससे पांडवों की सेना में विक्षुब्ध समुद्र के समान हलचल पैदा हो गई भीमा हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त उस सेना को विक्षुब्ध हुई देख भीम सेन ने कर्ण के पास जाकर उसे बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया अश्वाचवर्णय हयोत्तम पांडुनंदन भीम को अपने बाणों से आच्छादित करते हुए कर्ण ने रीछ के समान रंग वाले अपने काले घोड़ों को भीम से इनके हंस सदृश श्वेत वर्ण वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिला दिया ऋक्षवर्ण कर्कै मिश्रा मारतरंगस निरीक्ष तव पुत्रण हाहा कृतम भूद रेछ के समान रंग वाले और वायु के समान वेगशाली घोड़ों को श्वेत अशोक के साथ मिला हुआ देख आपके पुत्रों की सेना हाहा में हाहाकारोम बला का। महाराज वायु के समान वेग वाले वे सफेद और काले घोड़े परस्पर मिलकर आकाश में उठे हुए सफेद और काले बाद के समान अधिक शोभा पा रहे थे महारथा रोसावेश में भर कर क्रोध से लाल आखे किए कर्ण और भीम से इनको देखकर कर आपके महारथी भयभीत हो कापने लगे यम राष्ट्रोपम घोरं आशिदाधनम तय ददरसम भरतश्रेष्ठ प्रेतराजपुरम यथा भरतश्रेष्ठ उन दोनों का संग्राम यमराज के राज्य के समान अत्यंत भयंकर था प्रेतराज की पुरी के समान उसकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था समाज में वित्र महा महारणे उस विचित्र से समाज को देखते हुए महारथियों ने उस महासमर में निश्चय ही उन दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति की विजय होती नहीं देखी तयो समरदम राजन् सन्निकृष्ट पुत्रोसे आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप महान अस्त्रधारी भीम और कर्ण का अत्यंत निकट से होने वाला संघर्ष सब लोग देख रहे थे छाद यंत ही शत्रुनो अन्योम साय कही चक्राते उन दोनों अद्भुत ने एक दूसरे को तीखे बाणों से आच्छादित करते हुए आकाश को बाण समूहों से व्याप्त कर दिया तावनोन दिघा संत सरय तक्ष महारेक्षणीय तराबाता पहने बाण द्वारा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले बादनो के समान अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे सुवर्ण अविकृतान बाणान वरिंद महो भास्वरम चक्राते महोल का भी प्रभो प्रभु उन दोनों शत्रुंता वीरों ने सुवर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करके आकाश को इसी प्रकार प्रकाशमान कर दिया जैसे बड़ी बड़ी उल्काओं के गिरने से वह प्रकाशित होने लगता है ताभ्याम मुक्ता सरा राजका सिर धिमता नाम सारणाम इवाम्बरे राजन उन दोनों के छोड़े हुए गिद्ध की पाख वाले बाढ़ ऋतु के आकाश में मतवाले सारसों की के समान मत वाले सुतपुत्रेण दृष्टवा भीम बरिंदम अति भारम अमन्यता भीमे कृष्ण धनंजय शत्रु जमन भीमसेन को सुतपुत्र के साथ सं उलझा हुआ देग श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भीम पर यह बहुत बड़ा भार समझा तत्राधीरति तत्रधी भीमाभ्या अतिक्रम्य पेतुरास्वन अरिंद उस स्थल में युद्ध स्थल में कर्ण और भीम से छोड़े हुए बाणों से अत्यंत घायल हुए घोड़े मनुष्य और हाथी बाणों के गिरने के स्थान को लांघकर उससे दूर जा गिरते थे पत भी पति राजन, महाराजा, ते राजन महाराज कुछ गिर गिर रहे थे कुछ गिर चुके थे चुके और दूसरे बहुत से योद्धा प्राण सुन्य हो गए थे उन सब के कारण आपके पुत्रों की सेना में बड़ा भारी नरसंहार हुआ मनुष्या स्वगजान शरीर गीवित भर श्रेष्ठ मनुष्य घोड़े और हाथियों के निष्प्राण शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में ढक गई और दक्षिज के संहार काल में रुद्र की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होने लगी इति महाभारते द्रोण पर्वणी जयद्रथव पर भीमकर्ण युद्धे द्वा त्रिशदिकत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ